श्री गर्ग संहिता द्वारिका खंड अठारहवा अध्याय सिद्धाश्रम में ब्रजांगनाओं के साथ सोलह सहस्त्र रानियों के साथ श्याम सुंदर की रासक्रीड़ा का वर्णन तथा श्री राधा के मुख से वृंदावन के राज की उत्कृष्टता का प्रतिपादन श्री नारद जी कहते हैं राजन श्री राधा और गोपियों का उत्कृष्ट प्रेम जानकर रुक्मणी आदि राजकुमारियों ने राजक्रीड़ा देखने के लिए उत्सुक हो श्री हरी से कहा पररानियाँ बोली श्याम सुंदर तुम में प्रेम लक्षणा भक्ति रखने वाली गोप सुंदरियाँ धन्य हैं जो रास रंग में सम्मिलित हुई थी इन सबके तप का क्या वर्णन हो सकता है माधव प्रभो यदि तुम हमारी प्रार्थना स्वीकार करो तो वृंदावन में तुमने जिस विधि से रास रचाया था उस विधि को हम देखना चाहती हैं तुम यहीं हो श्री राधा यहीं विराज रही हैं संपूर्ण गोप सुंदरियाँ एवं ब्रजांगनाएं भी यही हैं और हम सब भी यही हैं अतः देवेश्वर यहां रास का आयोजन सर्वथा उचित होगा जगन्नाथ तुम हमारे इस मनोरथ को पूर्ण करो मनोहर प्राण वल्लभ हमने दूसरा कोई मनोरथ नहीं प्रकट किया है केवल रास क्रीड़ा का दर्शन कराओ रानियों की आवाज़ सुनकर भगवान हंसने लगे उन्होंने प्रेम पूरी होकर उन सबको अपने वचनों द्वारा मोहित सी करते हुए कहा श्री भगवान बोले अंगनाओं राशेश्वरी श्री राधा के मन में भी रास क्रीड़ा की इच्छा हो तो यहां रास हो सकता है अतः तुम ही सब जाकर उनसे पूछो श्री कृष्ण की यह बात सुनकर रुक्मणी आदि राजकुमारियों ने श्री राधा के पास जाकर हंसते हुए मुख से अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा श्री रानिया बोली रंभोरु चंद्रवद ने सुंदरियों की स्वामिनी राशेश्वरी प्रियतम सखी रूपणी रास में कीर्ति रानी के कुल की कीर्ति बढ़ाने वाली शुभांगी हम सब तुम्हारी सखियां तुमसे एक बात पूछने आई हैं रास में रस प्रदान करने वाले राशेश्वर स्वर यही हैं तथा रास की अधीश्वरी तुम भी यही हो और अन्य समस्त गोप सौंदर्याँ भी यही हैं इसी प्रकार हम सब भी यहां हैं अतः सब प्रकार से रस का आस्वादन करने के लिए तुम यहाँ रास का आयोजन करो प्रियतमें ऐसा हो तो यह हमारे लिए अत्यंत प्रिय होगा श्री राधा ने कहा सत्पुरुषों पर कृपा करने वाले परम राजेश्वर श्याम सुंदर के मन में यदि रासक्रीड़ा की अभिलाषा हो तो यहां रास हो सकता है अतः मेरी प्रियतमा सखियों तुम सब परम सेवा शुश्रूषा और पराभक्ति से उनकी पूजा करके उन्हें वश में करो श्री नारद जी कहते राजन श्री राधा की बात सुनकर रानियों ने श्री कृष्ण की कही हुई बात बताई तब महामना श्री राधा तथास्तु कहकर अत्यंत प्रसन्न हुई फिर वैशाख मास की पूर्णिमा को उस शुभ एवं पुण्य पुण्यतीर्थ सिद्धाश्रम में जब रात्रि का प्रथम प्रहर प्राप्त हुआ और चंद्रमा की चांदनी सब और फैल गई तब रास क्रीड़ा का आरंभ हुआ राशेश्वर के रास का आनंद प्राप्त करने के लिए राशेश्वरी श्री राधा तैयार हो गई और उनके साथ रसिक रसीिकेखर श्याम सुंदर स्थली में उसी तरह सुशोभित हुई जैसे रति के साथ रति पति मदन जितनी संपूर्ण गोप सुंदरिया और जितनी राजकन्याए वहां उपस्थित थी उतने ही रूप धारण करके दो दो सुंदरियों के बीच में एक एक श्री कृष्ण शोभा पाने लगे ताल वेणु और मृदंगों की ध्वनि के साथ मधुर कंठ वाली सखियों के गीत और उनके नुपुर कांची आदि आभूषणों की मधुर झनकार का मिला हुआ महान शब्द वहाँ सबोर गूंज उठा राजन करोड़ों कामदेवों के लावण्य को लज्जित करने वाले वर्णमालाधारी कुंडल मंडित एवं किरीट वलय और भुजबंदों से अलंकृत पीतम्बरधारी श्याम सुंदर राशेश्वर रास में स्वयं राशेश्वरी के साथ गीत गाने लगे विधेयराज जैसे तारागणों से घिरा हुआ चंद्रमा शोभा पाता है उसी प्रकार राशेश्वर श्री उन सुंदरियों के साथ सुशोभित हो रहे थे मिथिलेश्वर इस प्रकार वहाँ महानंदमयी संपूर्ण शुभ निशा रास मंडल में एक क्षण के समान व्यतीत हो गई श्री रास मंडल की शोभा देख रुक्मिणी आदि समस्त पट परमानंद को प्राप्त हुई उन सबका मनोरथ पूर्ण हो गया रास की समाप्ति होने पर रुक्मिणी आदि रानियों ने प्रेम परवश होकर साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से कहा रानिया बोली प्रभो मनोहर राज रंग में आपके रूप माधुरी देखकर हमारा मन उसी प्रकार आत्मानंद में निमग्न हो गया जैसे ज्ञानी मुनि ब्रह्मानंद में डूब जाते हैं ऐसा रात दूसरा ना हुआ होगा ना होगा माधव यहां गोपांगनाओं के सौ यूथ विद्यमान है सखियों सहित हम सोलह हजार आपकी पत्नियां भी इसमें सम्मिलित रही हैं करोड़ों सखियों के साथ आठों पटरानियाँ भी यहाँ उपस्थित हैं माधवेश्वर ऐसा राज तो वृंदावन में भी नहीं हुआ होगा श्री नारद जी कहते राजन इस प्रकार अभिमान प्रकट करने वाली रानियों की बात सुनकर श्याम सुंदर श्रीहरि हंसने लगे और बोले यहाँ का राज सर्वोत्कृष्ट है या वृंदावन का यह तुम श्री राधा से ही पूछो तब सत्यभामा आदि सब रानियों ने मनोहारिणी श्री राधा से इसके विषय में पूछा श्री राधा मन ही मन कुछ हस्ती हुई यह उत्तम बात बोली श्री राधा ने कहा सखियों बहुत से सुंदरियों से भरा हुआ यहाँ का राज भी बहुत अच्छा रहा है परंतु पहले पहल वृंदावन में जो राज हुआ था उसके समान यह कदापि नहीं था यहाँ दिव्य वृक्षों और लताओं से व्याप्त प्रेम के भार से झुकी हुई लता वल्ल वल्लरियों से विलसित और मधुमत् मधुपों से सुशोभित वृंदावन कहा है पुष्प समूहों को बहाती हुई फूलों के छाप से अलंकृत श्याम पट भारतीय शोभा पाने वाली हंसों और पद्म वनों से व्याप्त युना नदी यहां कहां उपलब्ध है फूलों के भार से झुकी हुई माधवी लताएं यहां कहां दिखाई देती है प्रेम परवस पक्षी कहाँ मधु स्वरों में गान कर रहे हैं चंचल भ्रमण पुंजों से युक्त कुंज और दिव्य मंदिरों से मंडित निकुंज यहां कहां सुलभ है कमलों के पराग को लेकर शीतल मंद सुगंध वायु यहाँ कहाँ बह रही है ऊंचे ऊँचे मनोहर शिखरों से सुशोभित सर्वत्र फल फूलों से संपन्न तथा सुंदर कंदराओं से अलंकृत महाकाय गजराज की भांति शोभा पाने वाला गिरराज गोवर्धन यहां कहां दृष्टिगोचर होता है जहां वायु ने कोमल वालू का संचय कर रखा है यमुना के उस रमणीय पुलीन पर वंशी और वेद की छड़ी धारण किए मल्ल अथवा नटवर के वेष में विराजित श्याम सुंदर की झांकी यहाँ कहाँ मिल रही है इस स्थान पर श्री कृष्ण के लिए वनमाला से विभूषित श्रंगार कहा उपलब्ध है शाम सुंदर की काली घुंघराली और सुगंधयुक्त अलकावलियों का दर्शन यहां कहां होता है कहाष्ण के स्तिग्ध कपोलों से मनोहर मुख पर दोनों ओर कुंडलों का हिलना ढुलना कहाँ दिखता है उनके मुख पर पत्र रचना कहाँ की गई है कहाँ सुगंध के लोभ से भ्रमरावलिया टूटी पड़ती हैं कहाँ वह प्रेम निरीक्षण स्पर्श और हल्लो हर्षोल्लास यहाँ सुलभ हुआ है कामदेव के तीखे बाणों को तिरस्कृत करने वाले नेत्र कोणों से निहारने पर जो कटाप छपात जनित रस प्रकट होता है वह यहाँ कहाँ प्राप्त हुआ है दोनों हाथों से एक दूसरे को पकड़कर खींचना हाथ से हाथ छुड़ाना निकुंज में छिपना सामने होने पर भी दिखाई न देना आदि लीलाएं यहाँ कहाँ दिखाई देती है यहां चीर उठा लेना अथवा बंसी और भेद को चुरा लेना कहां संभव हुआ है प्रेम से दोनों भुजाओं द्वारा परस्पर खींचकर हृदय से लगाना बार बार एक दूसरे को पकड़ना श्याम सुंदर की बाहों पर चंदन का लेप लगाना आदि बातें यहां कहां संभव हुई है जहां जहां की जो लीला है वही वही वह शोभा पाती है जहाँ वृंदावन नहीं है वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता नारद जी कहते हैं श्री राधा की यह बात सारी पटरानियों ने अपने रास संबंधी अभिमान को त्याग दिया वे हर्षित और विस्मित हो गई इस प्रकार राधिका बल्लभ श्री कृष्ण सिद्धाश्रम में रास क्रीड़ा सम्पन्न करके समस्त गोपियों को साथ ले श्री राधा और अपने रानियों सहित द्वारिका में प्रविष्ट हुए उन्होंने श्री राधा के लिए बहुत से सुंदर मंदिर बनवाए उन समस्त ब्रजांगनाओं के रहने के लिए भी सुखपूर्वक व्यवस्था की नरेश्वर इस प्रकार मैंने सिद्धाश्रम की कथा तुम्हें सुनाई है जो समस्त पापों को हर लेने वाली पुण्यमयी तथा सबको मोक्ष देने वाले है इस प्रकार श्री गर्गसहिहिता में द्वारिका खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में सिद्धाश्रम महात्मा के प्रसंग में रासोत्सव नामक अठारहवा अध्याय पूरा हुआ